हाँ। मत में एक शब्द एक से अतिरिक्त द्वितीय के अभाव का बोधक है क्या एक से अतिरिक्त द्वितीय मतलब एक से अतिरिक्त द्वितीय वस्तु कौन है सर्वभूत या जगत एक वस्तु एक से अतिरिक्त जगत के अभाव का बोधक है तो ऐसा हो सकता है हो सकता है ऐसा आया था न ही आयम एक शब्द या एक सब एक से अतिरिक्त जगत के अभाव का बोध बोधक एक कौन है ब्रह्म उससे अतिरिक्त जगत के अभाव का बोध है नहीं है क्यूँकी ईसा वास्तव इधम सर्वास्पकार ईश्वर से व्याप्त रूप से आरंभ में कहे गए किसी का किसी से भी बाध नहीं हो सकता है न एक कारण हो गया ना और दूसरा कारण यह हो गया यदि एक से अतिरिक्त का अभाव हो एक से अतिरिक्त का क्या हो मिथ्या वस्तु वास्तव में होती है उसका अभाव होता है तो उसमें फिर ये दूसरा चार दूसरा दोस्त दे दिया ठीक है और असुविधा हो तो कल फूल लेना तो शंकर मत काटा गया ना अब एक भास्कर और यादव प्रकाश और जैन ये तीनों भेदा भेद मानते हैं जैन लोग यादव प्रकाश तो उसी के नहीं थोड़ा मत अलग है अच्छा। हाँ शंकर मत से इनका मत अलग है रामानु स्वामी जी उनसे पढ़ते थे उनसे अध्ययन करते थे हाँ ऐसा कहते हैं <laughs> हाँ मतलब उनका वो क्या था कि मत सही नहीं था बाद में समझ में आ गया कि वो गलत सिद्धांत पढ़ा रहे हैं तो उनके सिद्धांत को मान दिया रामानुस्वामी जब समझ में आ गया तो ऐसा हो गया अभी यहाँ पर देखिए आप तो उनमें क्या है कि ये परस्पर विरुद्ध नाम परस्पर विरुद्ध कौन है जगत ब्रह्म परस्पर विरुद्ध कौन है तो कहते हैं की परस्प मंत्र जो है ना असौ असोक अर्थ है यह मंत्र परस्पर विरुद्ध नाम स्वरूप प्रतिपादक यह मंत्र परस्पर विरुद्ध जगत और ब्रह्म के स्वरूप एकता का प्रतिपादक कौन मानेगा नहीं है भास्कर यादव प्रकाश हो जाएंगे तो इस सिद्धांति का ऐसा ना नहीं है यह मंत्र परस्पर विरुद्ध जगत और ब्रह्म की स्वरूप एकता का प्रतिपादक स्वरूप एकता मतलब बिल्कुल जो जगत है वही ब्रह्म है जो जगत है बिल्कुल एक वस्तु तो हाँ तो कहते हैं परस्पर विरुद्ध मतलब सर्वभूत और ब्रह्म को एक समझना विशेषण विशेष को एक समझना दोनों दो एक विशेषण दो तो तो तो भास्कर और जैन है जैन है ना इसमें लिखा है टिप्पणी में दिया है हाँ टिप्पणी में दिया हुआ है तो अब ध्यान देना भेदा भेद को संक्षेप में समझ लो जैसे कहते हैं ना कि ये देखना घट है ना घट ये घट पट ये दोनों पृथ्वी के बने हुए है ना तो कहते हैं पृथ्वी अभेद है पृथ्वी क्या है अभेद और तत्तर वस्तुत्व क्या है क्या है यहाँ सिद्धांत की तरफ से क्या कहा जाएगा की भेद ही है अभेद नहीं है दोनों में पृथ्वीत्व रहता है दोनों में पृथ्वीत्व तो दोनों में एक अभिन्न पृथ्वीत्व जाति के रहने पर भी वे वस्तु में तो भिन्न नहीं है वस्तु में तो तो थोड़ा हो जाएगी वस्तु तो हो क्या है वो भिन्न ही एक तो जाती तो नहीं है एक पृथ्वी में उनका कहना होगा पृथ्वी एक हो जाएगा तत्वत्व हो जाए पृथ्वी अभेद हो गया तत्व वस्तुत्वेद हो गया तो सिद्धांति का नहीं भिन्न ही है एक पृथ्वीत्व जाति सब में रहने से क्या है की वो तो अभिन्न नहीं हो जाएगी वस्तु तो इनका मतलब क्या है कि जो इनका कहना है कि जगत और ब्रह्म में सर्वथा ये है जगत और ब्रह्म क्या है सर्वथा मतलब भेद भी है अभेद भी है जब अभेद जब भेद और अभेद दोनों है ना तो फिर क्या एक भी हो गया है ना ऐसा जगत भी वस्तु है ब्रह्म भी वस्तु है तो वस्तु में ना भेद हो गया एक हो गया ऐसा कहते हैं लगाइए और यह मंत्र परस्पर विरुद्ध जगत और ब्रह्म की स्वरूप एकता का प्रतिपादक नहीं है क्यों ये देखना टिप्पणी दो नंबर है ना परस्पर विरुद्ध मतलब परस्पर विरोधी है कौन जगत और ये दोनों विरोधी वस्तु है ऐसा उनका मानना है सिद्धांत में विरोधी नहीं मानेंगे क्योंकि आश्रय आश्रय भाव तो मानते हैं ना तो वो तो विरोधी मानेगा ऐसा परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले है ना जैसे इसमें क्या परस्पर विरुद्ध नहीं कैसे कैसे देखना घटतवेन और पटतवेन घटपट में विरोध हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसा भगवान के मान के रहे विरोध हो रहा हाँ तो विरोध तो ये दूसरे लोग मान रहे हैं ना चलिए भगवान के स्वरूप है सब में भगवान है ये मतलब हाँ अब, तो हा, अब पंक्ति लगाना पंक्ति लगाइए यहाँ पर यह टिप्पणी दो नंबर है ना ना चाहो परस्पर विरुद्धा नाम परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय था परस्पर विरुद्ध धर्मो का आश्रय होने ऐसी परस्पर विरुद्ध धर्मो का परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय होने से भिन्न एवं भिन्ना नाम पदार्था नाम एवं भिन्न पदार्थों का ही भिन्न पदार्थ क्यों है किसी में घटत में पटकत्व है तो विरुद्ध धर्म के आश्रय हो गए ना इसीलिए हाँ नहीं भिन्न क्यों है क्योंकि विरुद्ध धर्म के तो विरुद्ध धर्म का आश्रय होने के कारण भिन्न पदार्थों का ही के आकारांतरण किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य प्रकार से स्वरूप एकता को कहते हैं किसी अन्य प्रकार से जैसे एकता घटपट की ऐसा <laughs> कौन कहते हैं भेदा भेद वादि जैना भास्कर यादव प्रकाशाद यादव प्रकाश आदि तरम दूषणम स्वापरमत विवेक आदि विपुल प्रसंगा की उनके मत में दूषण किस प्रकार कहा जाता है स्वा परमत विवेक आदि विप्ल प्रसंगा मूल में आइए। बता रहा हूँ असौया मंत्र परस्पर विरुद्ध जगत और ब्रह्म की या सर्वभूत और ब्रह्म की स्वरूप एकता का प्रतिपादक नहीं है क्यों सर्व व्याघात उत्साधने की इसकी संपूर्ण विरोधों को न मानने पर संपूर्ण विरोधों को न मानने आरोप मतलब जो विरोध है तो विरोध मानना पड़ेगा ना छोड़ तो नहीं सकते कहते संपूर्ण विरोधो को न मानने पर यदि संपूर्ण विरोधों को न मानने पर मतलब कुछ समानता के आधार पर एकता मानने पर कुछ समानता के आधार पर? एकता, एकता पर एकता मानने पर तो कुछ न कुछ समानता तो सभी मतों में है ही तो कहते हैं स्व स्वमत और परमत अपने मत अपना सिद्धांत और पर का सिद्धांत में विवेक करते विवेचन ये ऐसा विवेचन विवेक रहता है कि नहीं की ये स्वमत है ये परमत है विवेक रहता है न तो यदि संपूर्ण विरोधों को न मानने पर अर्थात संपूर्ण विरोधों को न मानने पर अर्थात कुछ समानता के आधार पर एकता मानने पर स्वमत और परमत के विवेक आदि के लोप का प्रसंग होगा स्वमत और परमत के विवेक आदि के लोप का प्रसंग होगा नहीं समझते बात यदि मतलब क्या है कुछ समानता के आधार पर एकता मान्य जाए तो सब मत एक हो जाएंगे तो ये स्वमत है ये परमत कैसे बनेगा तो कैसे कब बनता है जब ये जब क्या है कुछ समानता के आधार पर एकता न मानी जाएगा नहीं, नहीं तो फिर वो तो ऐसा मानते कहा है मत तो जैनी अपना अलग ही रखते हैं जैनी अपना अलग मत रखते हैं दूसरे का भी अपना अलग मत रखते हैं तो अलग रखते तो वाव अलग नहीं रख सकते कहते हैं की यह मंत्र पद कब से है जैन मत तो महावीर स्वामी महावीर महावीर स्वामी वाँगा वाँगा तो चौबीसवें तीर्थंकर हैं वैसे ऋषभ देव ही आरंभ मानते हैं प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो भी त्रेता या द्वापर में पर जब भी हुए हों त्रेता या द्वापर में जब भी हुए नहीं मतलब क्या है की आदि ये स्नातनी तो ऐसा ऐसे क्या है की ये लोग सोच जाएंगे ना और बाद में उसको ऐसे ऐसे पटक देंगे मल ऐसे ऐसे रही देते हैं तो आगे तो आगे तो आगे आगे देते ऐसा है झाड़ू झाड़ू नहीं, देते नहीं। मतलब उसमें कीड़े होंगे कहीं मर न जाए ऐसा ऐसा तो तो अब क्या है कि वो जो ऋषभ देव ऋषभ देव को प्रवर्तक मानते हैं ऋषभ जो तो उदूत थे उनको देहास रहता नहीं था बड़े बड़े मलमूठ का त्याग कर देते थे बहुत उत्तम ऐसा होता है जब देहास नहीं रहेगा तो ऐसा तो का भानी नहीं तो कुछ भी हो सकता है तो उसको उन्होंने अनुकरण कर लिया ऐसा खैर जो भी हो उनका भी अपना दर्शन है उनका भी अपना चिंतन है तो अब हम क्या कहते हैं कि की यह मंत्र परस्पर विरुद्ध सर्वभूत और जगत की एकता का प्रतिपादक नहीं है क्यों नहीं है तो क्योंकि प्रसंगात है ना पंचमी क्योंकि संपूर्ण विरोधो को न मानने पर स्वमत और परमत के विवेक विवेक करते भेद है ना स्वमत और के विवेक आदि के लोक का प्रसंग होगा तो ऐसा कोई लोग मानता है या हमारा मत है दूसरा मत है इसको हमारा या या ये हमारा मत है इस बात को छोड़ेंगे तो इसका मत तो फिर क्या है, है। यदि आप इसको छोड़ दो, तो भी मान सकते चलिए असुविधा हो तो कल पूछना अब देखना अब सिद्धांत सामानाधिकरण उत्पत्ति सिद्धांत में सामानाधिकरण की संगति बताते हैं उत्पत्ति करते संगति संगति या तो युक्ति सिद्धांत में सामानाधिकरण की युक्ति सामानाधिकरण के लिए युक्ति हाँ विशिष्ट एक एक विशिष्ट एकत्व विवक्षा तू किन्तु विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा यहाँ जो एकत्व किसका एकत्व अनुपस्थित तो विशिष्ट ब्रह्म के एकत्व का अनुसंधान करने वाले को किंतु विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा तो एक एक शब्द जो है एक, एक से अतिरिक्त जगत के अभाव का बोधक है क्या एक से अति के अभाव का बोधक हो सकता है क्या नहीं हो सकता ऊपर बता दिया है तो यहाँ पर एकता किसकी है विशिष्ट की किंतु विशिष्ट की एकत्व की विवक्षा सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार की जाती है सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से या सभी प्रमाणों के अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है सभी प्रमाणों के अनुरूप क्या है विशिष्ट के एकत्र हाँ किंतु विशिष्ट के अब देखना जैसे अब व्यवहार में देखो दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त एक होता कि नहीं होता है जब दंड कुंडल उसके विशेषण और देव के तो यहाँ पर एक देवदत्त ही माना जाएगा या तो तीन माने जायेंगे है ना? और लोक में जो है न पुष्प को एक कहा जाता है रूपंध स्पर्शादी अनेक विशेषणों के आश्रय होने पर भी पुष्प को क्या माना जाता है है ना ऐसा कहते है तो अब जैसे किसी को कहेंगे एक तो एक का मतलब उसमें कोई विशेषण नहीं है क्या नहीं। तो एक शब्द का प्रयोग विशेषण से विशिष्ट विशेषण से विशिष्ट वस्तु के, के तो एकत्र को बताने के लिए पुछपा और पुछपा एक है और तो पुष्प का एकत्र एक है पर तत्व तो तीन तीन चार हो सकते हैं ब्रह्म तत्व एक एक ही है हो गया, पर तब तो, तो, तो ही हो एक तो तीन हो ही गए तीनों में में नहीं, नहीं नहीं नहीं बात ये चल रही विशिष्ट के एकत्व एक की बात बात क्या चल रही विशिष्ट के थो थो। तो विशिष्ट एक के एकत्व की विवक्षा सभी प्रमाणों के अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है सभी प्रमाणों के अनुकूल होने से क्या सी की जाती है विशिष्ट के विशिष्ट के एकत्व की एकत्व की बात चल रही है विशिष्ट के एकत्व की वारे न। वारे न। बात चल रही है न तीनों देखो विश मतलब क्या है की यहाँ जगत और ब्रह्म मतलब जीव प्रकृति और ब्रह्म ये तीनों वे साथ ही कहा जा रहा है मतलब दो से विशिष्ट विशिष्ट की एकत्व की बात चल रही है है ना किंतु विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा संपूर्ण प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार की जाती है विवक्षा करते वक्त मीचा विवक्षा का क्या होता है इस सभी प्रमाणों के अनुकूल होने सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार की जाती है लग जाएगा क्या स्वीकार की जाती है विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा विशिष्ट के एकत्व को कहने की अच्छा अच्छा ये रहेगा लक्षणा से अर्थ कर लेना विशिष्ट का एकत्व विशिष्ट एकत्व विवक्षा का अर्थ क्या होगा लक्षणा एकत्व सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार किया जाता है विशिष्ट का एकत्व हाँ, विशिष्ट की एक है तो एकत्व एक विशिष्ट तो विशिष्ट ब्रह्म ततो अपी तो हमने क्या अर्थ बताया था एकत्व अनुपस्थित सर्वभूत से विशिष्ट ब्रह्म के एकत्व का अनुसंधान करने वाले को शोक कहाँ रह सकता है और मु कहा रह सकता है मतलब शोक मुंह नहीं रह सकते हैं हो जाएगा अब यहाँ पर कहते हैं तत्विता एक अपेक्षा अच्छा एक अन्य अर्थ भी वेदांत सिख स्वामी कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ है अत्र यहाँ पर अत्र तथोभिवरम यहाँ पर उससे भी श्रेष्ठ है क्या प्रकृत सामान निर्वाह अनुगुण संबंध विवक्षा मतलब प्रकृत कार से प्रासिक जिसका प्रसंग चल रहा है प्रासंगिक प्रासंगिकरण के निर्वाह के, के अनुकूल संबंध की भी कहा ना? का सामाना जगत और का तो सामानाधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध ऐसा ध्यान देना जगत और ब्रह्म इनमें कोई संबंध है जगत किसमें रहता है ब्रह्म में तो जगत और ब्रह्म में संबंध है वो संबंध देखिएगा जगत का ब्रह्म से विभाग हो सकता है विभाग मतलब पार्थक्य नहीं हो पार्थक है जगत को ब्रह्म से हटा सकते हैं जगत ब्रह्म का भेद तो है लेकिन पृथक नहीं है नहीं। तो जगत का ब्रह्म से विभाग तो नहीं हो सकता है नियम तो ये जगह तो ब्रह्म का जो संबंध है वो तो विभाग के अनुकूल संबंध है या विभाग के अनुकूल संबंध है विभाग के अनुकूल है ना लगाइए तो सामानाधिकरण किसका जगह तो ब्रह्म का तो सामानाधिकरण क्या अनिर्वाह के, के अनुकूल संबंध है? सामानाधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध ध्यान देना सभी भूत किसमें है ब्रह्म में है तो जगत और ब्रह्म का जो संबंध है विभागा अनर् संबंध विशेष है क्या है वो मतलब विभाग हाँ के अयोग्य सम्बन्ध के, के है। कैसा संबंध है वो विभाग के हाँ तो सामानाधिकरण के निर्वाण के अनुकूल संबंध की विवक्षा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो विशिष्ट का एकत्व माना गया है ना तो विशिष्ट के चलो एक मिनट थोड़ा आगे एक बार इसको दोबारा कहेंगे आगे चलिए ही, ही करते क्योंकि संबंध विशेष की विवक्षा से देखो वाल्मीकि रामायण का एक धरण है इस पंक्ति को दोबारा कहेंगे वापस में राम सुग्रीव ऐक्यम देव एवं समजायत हनुमान जी महाराज कहते हैं सीता माता से लंका गए है ना कि इस प्रकार है राम और सुग्रीव में ऐक्य हुआ राम और सुग्रीव में क्या हुआ ऐक हुआ एकता हुई अभेद हुआ अद्वैत हुआ तो ऐक्य शब्द आया है ना रामायण में तो ऐक्य का क्या मतलब है यहाँ पर वस्तुएं नहीं है क्या दोनों mm -hmm. तो दोनों वस्तुओं के रहने पर ऐक कहा गया है mm -hmm. तो यहाँ पर संबंध ही करते क्योंकि संबंध विवेक संबंध विशेष की विवक्षा से राम सुग्रीवय ऐक्यम इत्यादि स्थलों में एक शब्द तो होता है एक शब्द गी का तक होता है एक शब्द प्रयुक्त होता है अथवा एक शब्द का प्रयोग होता है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कैसे संबंध विशेष की मतलब संबंध विशेष की भी वक्षा से एक का मतलब राम सुग्रीय की एकता हुई राम सुग्रीय का ऐक्य हुआ तो एक शब्द का प्रयोग हुआ संबंध विशेष की भी वक्षा से मतलब संबंध क्या है कि विवाह के अयोग्य संबंध हो गया अब दोनों अलग होंगे तो विवाह के अयोग्य सम्बन्ध हो गया तो मतलब संबंध विशेष की विवक्षा से भी एक शब्द का प्रयोग होता है तो उसी प्रकार से एकत्व तो अनुपस्थ्यता यहाँ भी एकत्व तो किसका इसके अनुसार जगत और ब्रह्म का जगत और अंतर आया पहले में क्या था सर्वभूत से विशिष्ट ब्रह्म का एकत्व तो ब्रह्म तो एक है ना अब अब ये इस अभी इसमें जो तत्व से यहाँ पर क्या हो गया शिष्टा एकत्व हो गया जगत जगत और जगह का एकत्व तो यह एकत्व क्या यहाँ पे संबंध है संबंध विशेष तो संबंध विशेष तो की विवक्षा से यहाँ पर एकत्व कहा गया मतलब होगा कि राम सुग्रीव की एकता मतलब राम और सुग्रीव का संबंध राम सुग्रीव का संबंध संबंध विशेष तो वैसे ही एकत्व का हो जाएगा जगत और ब्रह्म के संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाले सही सही संबंध हाँ संबंध मतलब जगत और ब्रह्म के संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाले को जब सभी सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा इसको अनुभव होने लगा संबंधित विशेष का अनुसंधान करने वाले को किसका अनुसंधान लगी पंक्ति अब वापस आइए उससे भी उससे भी अत्र यहाँ पर उससे भी श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ है प्रकृत सामानाधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध की भी व्याख्या सामान निर्वाह के अनुकूल संबंध की यहाँ पर मानना श्रेष्ठ है यहाँ पर संबंध की विवक्षा मानना श्रेष्ठ है मतलब संबंध की विवक्षा एक तो शब्द का उपयोग किया गया है लगेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा जगत और ब्रह्म के सम्बन्ध विशेष का अनुसंधान करने वाले को विभाग के आयोग जो संबंध विशेष है ना, तो ना होने लगा अनुसंधान करने वाले को जब सब भूतों से विशिष्ट परमात्मा का अनुभव होने लगा यही आएगा ना कि उसको संबंध विशेष वाला, वाला है ना तो उससे मतलब क्या जगत के संबंध विशेष वाला ब्रह्म हुआ जगत के संबंध विशेष वाला हुआ। तो वही की है कि जगत विशिष्ट भ्रम का अनुभव नहीं पाता संबंध का अनुभव संबंधी को छोड़कर नहीं होगा तो आगे बस यही बदला पहले था की स्वभूत विशेष ब्रह्म के एकत्व का अनुसंधान करने वाले को अभी क्या हो गया स्वभूत और जगत के एकत्व का स्वूत और जगत के सम्बन्ध विशेष का अनुसंधान करने वाले को तो संबंध विशेष की विवक्षा से संबंध विशेष को कहने की इच्छा है तो एक शब्द का प्रयोग होता है तो एक शब्द का क्या हो जाएगा संबंध विशेष क्या होगा संबंध विशेष सम्बन्ध विशेष की विवक्षा ऐसी सम्बन्ध विशेष को कहने की इच्छा ऐसी एक शब्द आया है संबंध विशेष विवक्षा संबंध विशेष विवक्षा से एक शब्द आया है संबंध विशेष को कहने की इच्छा से एक शब्द आया है तो एक शब्द किसको कह रहा है संबंध विशेष बात ही संबंध विशेष को कहने से एक की इच्छा से एक शब्द आ गया और एक शब्द क्या होगा संबंध विशेष राम सुग्रीव का संबंध विशेष तो यहाँ पर जगत उग्रम का संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाला शरीर आत्मा संबंध है ना तो दोनों ही ठीक है वो अर्थ है ये भी है ओम पूर्ण अच्छा आपको किसी भी प्रकार से दोनों को एक नहीं बनाना है